पत्रावली चार सौ सत्ताईस कुमारी मेरी हेल को लिखित रिजले मनर तीन अक्टूबर अठारह सौ निन्यानवे प्री मेरी तुम्हारे कृपा पत्र के लिए धन्यवाद इस समय बहुत ठीक हूँ और प्रतिदिन स्वस्थ होता जा रहा हूँ आशा है कि श्रीमती बुल एवं उनकी पुत्री आज या कल आ जाएंगी इस प्रकार हमारे लिए आनंद प्रद समय का दूसरा दौर प्रारंभ होगा हाँ तुम्हारे लिए तो हर समय आनंद ही है मैं खुश हूँ कि तुम फिलाडेल्फिया आ रही हो लेकिन इस बार उतना खुश नहीं हूँ जितना तब था जब करोड़पति क्षितिज पर दिखलाई पड़ रहा था बहुत प्यार के साथ तुम्हारा प्रिय भाई विवेकानंद चार सौ अट्ठाइस कुमारी मेरी हेल को लिखे रिजले मनर तीस अक्टूबर 1899 सौ प्रिय आशावादी तुम्हारी चिट्ठी मिली और इसके लिए अनुग्रहित हूँ कि किसी बात ने आशावादी एकांतवाद को सक्रिय होने के लिए दिवस किया है यूँ तो तुम्हारे प्रश्नों ने नैराश्य के स्रोत को ही खोल दिया है आधुनिक भारत में अंग्रेजी शासन का केवल एक ही सांत्वनादायक पक्ष है कि एक बार फिर उसने अनजाने ही भारत को विश्व के रंग मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है उसने बाह्य जगत के संपर्क को इस पर लाद दिया है अगर जनता के मंगल के लिए यह किया गया होता तो जिस तरह परिस्थितियों ने जापान की सहायता की भारत के लिए इसका परिणाम और भी आश्चर्यजनक होता जब मुख्य धेय खून चूसना हो कोई कल्याण नहीं हो सकता मोटे रूप से जनता के लिए पुराना शासन अधिक अच्छा था क्योंकि जनता से वह सब कुछ नहीं छीनता था और उसमें कुछ न्याय था कुछ स्वतंत्रता थी कुछ सौ आधुनिकृत अर्धशिक्षित एवं राष्ट्रीय चेतना शून्य पुरुष ही वर्तमान अंग्रेजी भारत का दिखावा है और कुछ नहीं मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार बारहवीं शताब्दी में साठ करोड़ हिंदू थे अब बीस करोड़ से भी कम भारत को जीतने के लिए अंग्रेज़ों के संघर्ष के मध्य शताब्दियों की अराजकता अंग्रेज़ों द्वारा 1857 सौ में किए गए भयावह जनवधों और इससे भी अधिक भयावह अकालों जो अंग्रेजी शासन के अनिवार्य परिणाम बन गए हैं देशी राज्यों में कभी अकाल नहीं पड़ता और उनमें लाखों प्राणियों की मृत्यु के बावजूद भी जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि होती रही है तब भी जनसंख्या उतनी नहीं थी है जब देश पूर्णतः स्वतंत्र था अर्थात मुस्लिम शासन के पूर्व भारतीय श्रम एवं उत्पादन से भारत की वर्तमान आबादी की पांच गुनी आबादी का भी आसानी से निर्वाह हो सकता है यदि भारतीयों की सारी वस्तुएं उनसे छीन न ली जाए तब यह आज की स्थिति है शिक्षा को भी अब अधिक नहीं फैलने दिया जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता का गला पहले से ही घोट दिया गया है अर्थात निशस्त्र तो हम पहले से ही कर दिए गए हैं और स्वशासन का जो थोड़ा अवसर हमको पहले दिया गया था शीघ्रता से छीना जा रहा है हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा निर्दोष आलोचना में लिखे गए कुछ शब्दों के लिए लोगों को काला पानी की सज़ा दी जा रही है अन्य लोग बिना कोई मुकदमा चलाए जेलों में ठूसे जा रहे हैं और किसी को कुछ पता नहीं कि कब उनका सर धड़ से अलग हो जाएगा कुछ वर्षों से भारत में आतंकपूर्ण शासन का दौर है अंग्रेज़ सिपाही हमारे देशवासियों को खून कर रहे हैं हमारी वाहनों को अपमानित कर रहे हैं हमारे खर्च से ही यात्रा का किराया और पेंशन लेकर स्वदेश भेजे जाने के लिए हम लोग जो घोर अंधकार में हैं ईश्वर कहाँ हैं मेरी तुम आशावादिनी हो सकती हो लेकिन क्या मेरे लिए यह संभव है मान लो तुम इस पत्र को केवल प्रकाशित भर कर दो तो उस कानून का सहारा लेकर जो अभी अभी भारत में पारित हुआ है अंग्रेजी सरकार मुझे यहाँ से भारत घसीट ले जाएंगी और बिना किसी कानूनी कार्यवाही के मुझे मार डालेगी और मुझे यह मालूम है कि तुम्हारी सभी ईसाई सरकारें इस पर खुशियाँ मनाएंगी क्योंकि हम गैर ईसाई हैं क्या मैं भी सोने चला जा सकता हूँ और आशावादी हो सकता हूँ नीरो सबसे बड़ा आज, आशावादी मनुष्य था समाचार के रूप में भी वे इस भीषण बातों को प्रकाशित करना नहीं चाहते अगर कुछ समाचार देना आवश्यक भी हो तो राइटर के संवाददाता ठीक उल्टा झूठा समाचार गढ़ देते हैं एक ईसाई के लिए गैर ईसाई की हत्या भी वैधानिक मनोरंजन है तुम्हारे मिशनरी ईश्वर का उपदेश करने जाते हैं लेकिन अंग्रेज़ों के भय से एक शब्द भी सत्य कह पाने का साहस नहीं कर पाते क्योंकि अंग्रेज उन्हें दूसरे दिन ही लात मारकर निकाल बाहर कर देंगे शिक्षा संचालन के लिए पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा अनुदत्त सम्पत्ति एवं जमीन को गले के नीचे उतार लिया गया है और वर्तमान सरकार रूस से भी कम शिक्षा पर व्यय करती है और शिक्षा भी कैसी मौलिकता की किंचित अभिव्यक्ति भी दबा दी जाती है मेरी अगर कोई वास्तव में ऐसा ईश्वर नहीं है जो सबका पिता है जो निर्बल की रक्षा करने में सबल से भयभीत नहीं है और जिसे रिश्वत नहीं दिया जा सकता तो सब कुछ हमारे लिए निराशा ही है क्या कोई इसी प्रकार का ईश्वर है समय बतलाएगा हाँ तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कुछ सप्ताह में शिकागो आ रहा हूँ और इन विषयों पर पूर्ण रूप से बात करूँगा इस समाचार के सूत्र को प्रकट न करना प्यार के साथ सतत तुम्हारा विवेकानंद पुनश्च जहां तक धार्मिक संप्रदायों का प्रश्न है ब्राह्मण समाज आर्य समाज तथा अन्य व्यर्थ की खिचड़ी पकाते हैं वे मात्र अंग्रेज मालिकों के प्रति कृतज्ञता की ध्वनिया है जिनसे कि वे हमें सांस लेने की आज्ञा दे सके हम लोगों ने एक नए भारत का श्री गणेश किया है एक विकास इस बात की प्रतीक्षा में कि आगे क्या घटित होता है हम तभी नए विचारों में आस्था रखते हैं जब राष्ट्र उनकी मांग करता है और जो हमारे लिए सत्य है ब्रह्म समाजी के लिए सत्य की यह कसौटी है जिसका हमारे मालिक अनुमोदन करें, किंतु हमारे लिए वह सत्य है जो भारतीय बुद्धि एवं अनुभूति द्वारा मंडित है संघर्ष आरंभ हो गया है हमारे एवं ब्राह्मण समाज के बीच नहीं क्योंकि वे पहले से ही निष्प्राण हो गए हैं बल्कि इससे भी अधिक एक कठिन गंभीर एवं भीषण संघर्ष है विवेकानंद चार श्री ईटी स्टडी को लिखित द्वारा श्री एफ लेगेट रिजले मनर अल्स्टर काउंटी न्यूयॉर्क प्री स्टडी अधूरे पते के कारण तुम्हारा पिछला पत्र इधर उधर चक्कर लगाकर मेरे पास पहुंचा। संभवतः तुम्हारी आलोचना का अधिकांश न्याय संगत एवं सही है और यह भी संभव है कि एक दिन तुम्हें यह पता चले कि इन सब का उदय दूसरे मनुष्यों के प्रति तुम्हारी कुछ घृणा से होता है और मैं केवल बलि का बकरा था फिर भी इस बात के लिए कटुता नहीं आनी चाहिए क्योंकि अपनी समझ में मैंने किसी ऐसी चीज का दम नहीं किया जो मुझमें नहीं है ना ऐसा करना मेरे लिए संभव है क्योंकि मेरा एक घंटे का सहवाज भी किसी को मेरे धूम्रपान एवं चिड़चिड़े स्वभाव आदि से परिचित करा देगा प्रत्येक मिलन वियोग से संबद्ध है यही वस्तुओं की प्रकृति है निराशा भी मैं नहीं महसूस करता हूँ आशा है कि अब आप में कोई कटुता नहीं रहेगी कर्म ही हमको मिलाता है और कर्म ही जुदा भी कराता है मुझे पता है कि तुम कितने संकोची हो और दूसरों की भावना को ठेस पहुंचाने से कितनी घृणा करते हो महीनों तक चलने वाली तुम्हारी मानसिक यातना का भी मुझे पूरा एहसास है जब तुम ऐसे लोगों के साथ कार्य करने के लिए संघर्षरत रहे जो तुम्हारे आदर्श से, से इतने भिन्न थे पहले मैं इसका बिल्कुल ही अनुमान नहीं कर पाया अन्यथा मैं तुमको बहुत कुछ अनावश्यक मानसिक परेशानी से बचा सकता था यह फिर कर्म का फल है हिसाब पहले नहीं पेश किया गया क्योंकि काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है और मैं अपने दाता को पूरे कार्य की समाप्ति पर ही एक सर्वांगपूर्ण हिसाब देना चाहता था अभी केवल पिछले साल ही कार्य प्रारंभ हुआ है क्योंकि बहुत काल तक कोष के लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ी और मेरा तकिया मेरा तरीका भी यह है कि हम सब स्वप्रेरित सहायता की प्रतीक्षा करते हैं कभी मांगते नहीं मैं अपने समस्त कार्य में इसी विचार का अनुगमन करता हूं क्योंकि मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा स्वभाव बहुत से लोगों को अप्रसन्न करने वाला है अतः तब तक इंतज़ार करता हूँ जब कोई स्वयं मुझे चाहता है एक क्षण की सूचना पर विदा हो जाता जाने के लिए मैं अपने को हमेशा तैयार रखता हूँ और विदाई के मामले में न तो मैं कोई बुरा मानता हूँ और न इसके विषय में अधिक सोचता ही हूँ क्योंकि जिस तरह का बंजारा जीवन मेरा है उसमें ऐसी बातें हमेशा होती रहती है केवल इसी दुखी हूँ कि न चाहते हुए भी मैं दूसरों को कष्ट देता हूँ मेरे कोई डाक अगर आपके पास आए तो कृपया भेज दीजिएगा सदा आप सुखी समृद्ध रहें ऐसी मेरी सदा प्रार्थना है विवेकानंद चार सौ तीस भगनी निवेदिता को लिखित रिजली एक नवंबर अठारह सौ निन्यानवे प्रीमार्गट मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मानो तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार का विषाद है घबराओ मत कोई भी चीज़ चिरस्थाई नहीं है जो भी हो जीवन तो अनंत नहीं है मैं उसके लिए अत्यंत कृतज्ञ हूँ जगत में जो लोग सर्वश्रेष्ठ एवं परम साहसी होते हैं उनके भाग्य में कष्ट की ही लिखा होता है किंतु यद्यपि उसका प्रतिकार संभव है फिर भी जब तक ऐसा न हो तब तक के लिए इस प्रकार की घटना भावी अनेक युगों तक कम से कम स्वप्न दूर करने की शिक्षा के रूप में ही ग्रहण करने योग्य है मैं तो स्वाभाविक दशा में अपनी वेदना यातनाओं को आनंद के साथ ग्रहण करता हूं। इस जगत में किसी न किसी की को दुख उठाना ही पड़ेगा मुझे खुशी है कि प्रकृति के सम्मुख बलि के रूप में जिनको उपस्थित किया गया है मैं भी उनमें से एक हूं। तुम्हारा विवेकानंद